यदि मेरे कोई संतान होती तो मैं उसे जन्म के समय से ही सुनाता तुमसी निरंजना तुमने अवश्य ही पुराण में रानी मदालसा की वह कहानी पढ़ी होगी उसके संतान होते ही मैं उसको अपने हाथ से झूले पर रखकर झुलाते हुए उसके निकट गाटी थी तुम मेरे लाल निरंजन अति पावन निष्पाप तुम हो सर्वशक्तिशाली तेरा है अमित प्रताप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 हतभाग्य और पापी है अनंतकाल तक वह नरकाग्नि में दग्ध होगा विश्वास करता तो वह आज वही अंग्रेज न होता जैसे वह आज है यही बात मैं प्रत्येक जाति के भीतर देखता हूँ उनके पुरोहित लोग चाहें तो कुछ कहें और वे कितने ही कुसंस्कार पूर्ण क्यों न हो किंतु उनके अभ्यंतर का ब्रह्म भाव लुप्त नहीं होता उसका विकास अवश्य होता है हम श्रद्धा खो बैठे हैं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 जितना जानने से कल्याण होगा उससे तुम ज़्यादा जानते हो यही आफत है